धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय उन्होंने कहा सब घट मेरा साई रमता कटुक बचन मत बोल रे तो हे पिय मिलेंगे कभी किसी ने उनसे पूछ दिया ईश्वर हमें क्यों नहीं मिलता वे बोले मेरा ईश्वर सर्वत्र ही विद्यमान है परंतु यदि तुम स्वयं पर आवरण डाल चुके हो और यह दावा करो कि आपने कोई वस्तु ही नहीं है तब तो यह सही नहीं है हमें अपने सामने का आवरण दूर करना होगा घूंघट का पट खोल रे तो है पिय मिलेंगे यह जो खंड खंड विविधता दिखाई दे रही है उसमें मानो एक अखंड अभिन्न सत्ता निहित है और तात्विक दृष्टि से समस्त संसार के जीव ईश्वर के अंश हैं या फिर यह मान लें कि ईश्वर ही सबके प्राणों में विद्यमान है उमा जय राम चरण रत विगत काोध निज प्रभु में देख जगत के विरोध आपके संस्कार के अनुसार जैसा भी मान सकना आपके लिए संभव हो और जो मान्यता भी हमारे हृदय में सद्भाव की सृष्टि करे उसी को मान लीजिए फसोटी तो बस वही रहेगी फिर उसी मान्यता को हम अपने जीवन में और समाज के जीवन में प्रस्तुत करने की चेष्टा करें परशुराम जी और श्रीराम के इस संवाद को आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय के परिपेक्ष में देखना पूर्णतः अनुचित है जो एक प्रश्न उठा था उसमें कई प्रश्न जुड़े हुए हैं पर सारे प्रश्नों का मूल उत्तर एक ही है और वह है कि परशुराम जी और श्रीराम दोनों ही राम हैं यहां देखिए कैसे शब्दों के द्वारा कुछ बताने की चेष्टा की गई है हमारे पुराणों में तीन राम प्रसिद्ध हैं एक तो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी वे भी राम हैं ये परशुराम जी भी राम हैं और श्री राम भी राम हैं बाकी जो दोनों राम हैं उनके साथ एक एक शब्द जुड़ा हुआ है भगवान कृष्ण के भ्राता जो राम हैं वे महान बलशाली तथा पुरस्ार्थ से संपन्न हैं फिर वे तो शेष के अवतार हैं परंतु वहाँ एक शब्द जुड़ा हुआ है उन्हें राम नहीं बलराम कहते हैं यहाँ ये जो दूसरे राम हैं उनके साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है वे हैं परशुराम अब ये जो तीसरे राम हैं इनके साथ भी एक शब्द जुड़ना चाहिए था यदि परशुराम फरसा लेकर चलते थे यदि बलराम जी हल मूसल लेकर चलते थे तो भगवान राम भी तो धनुष बाण लिए ही रहते थे यदि इनका भी नाम धनुषराम रख दिया जाता तो कैसा रहता परिचय देने की दृष्टि से अच्छा ही रहता कि ये तीनों राम हैं परंतु एक धनुषराम है एक परशुराम है और एक बलराम है यहाँ पर एक बात याद रखने की है और वह यह कि परशु और बल से जुड़कर राम बड़ा नहीं होता उपाधि से राम बड़ा नहीं होता उपाधि लगाकर उसके माध्यम से बड़ा होने का अनुभव तो वह करता है जो अपने को सचमुच छोटा मानता है कई लोग व्यग्र रहते हैं कि यह उपाधि मिल जाए तो कितना अच्छा हो उसके मूल में वृत्ति यही रहती है कि लोग हमें बड़ा समझने लगे तो वह अपने आप को छोटा समझता होगा तभी तो व्यग्र है यहाँ एक दार्शनिक संवाद की आवश्यकता है ईश्वर उपाधि रहित अर्थात निरुपाधिक है या सोपाधिक ब्रह्म तत्व तो मूलतः निरुपाधि है अब राम को श्रेष्ठ बनाने के लिए यदि उसके साथ परश को जोड़ना पड़ जाए फरसे के बिना राम छोटे लगे और यदि बिना बल को जोड़े हलमुसल को जोड़े राम छोटे लगे तो इसका अर्थ है कि उन्हें उपाधि जोड़कर बढ़ाया गया है परंतु श्रीराम को कहीं से बढ़ाया थोड़े ही गया है राम शब्द का अर्थ है जो सर्वत्र रमण करता है या योगी जिसमें रमण करते हैं इस संवाद को लीला में संवाद कह दीजिए इसे लोगों को यह बताने के लिए प्रस्तुत किया गया कि जब जीव अपने साथ उपाधि को जोड़ लेता है तो क्या अंतर पड़ जाता है आप उपाधि को जोड़िए हम उपाधि जोड़ने से नहीं रोकते शब्द के साथ व्यवहार में उपाधि भी जुड़ ही जाती है परंतु उपाधि को वास्तविक सत्य समझ लेना समस्याओं की सृष्टि कर सकता है इस संदर्भ में हमें एक संकेत मिलता है बलराम जी अपने साथ हमेशा मूछल रखते हैं और परशुराम जी फरसा रखते हैं परंतु श्री राम के चरित्र में एक विलक्षण तत्व मिलेगा श्री राम धनुष चलाते हैं श्री राम धनुष खींचते हैं श्री राम धनुष तोड़ते हैं और अंत में श्री राम धनुष छोड़ते हैं जिसमें यह चारों होगा वही पूर्ण होगा जो कोई चीज़ पकड़कर बैठ जाएगा वह अपूर्ण रह जाएगा आप किसी वस्तु को पकड़े रहिए फिर देखिए कितनी कठिनाई होती है अच्छी से अच्छी वस्तु आपको पकड़ा दी जाए और कहा जाए कि यह छूटने न पाए इसको पकड़े ही रहिए यदि आपको एक लड्डू ही पकड़ा दिया जाए कि इसे आप दिन रात पकड़े ही रहिए तो आपकी क्या स्थिति हो जाएगी कैसा अनुभव करेंगे आप कोई ऐसी वस्तु जो बड़ी अच्छी लगती हो जैसे सोना आप हमेशा अपने सिर पर 20 किलो सोना उठाए रहिए तो कैसा लगेगा अतः श्री राम की पूर्णता इसी में है कि उनको इन चारों में कोई अंतर नहीं लगता है विश्वामित्र जी ने कहा चलाओ तो चला दिया चले जात मुनि दीन दिखाई सुनितालु का क्रोध कर धाई जनक जी ने कहा तोड़ कर दिखाओ तो तोड़ दिया परशुराम जी प्रारंभ में तो बड़े रुष्ट हुए परंतु अंत में केंद्र तो उन्होंने भी धनुष को ही बनाया वे बोले मैंने सुना था कि तुम धनुष चलाने की कला में बड़े निपुण हो और यहाँ आकर पता चला कि तोड़ भी डालते हो परंतु मैं तीसरे प्रकार से तुम्हारी परीक्षा लूँगा मेरे पास एक धनुष है यदि तुम उसको खींच लो तो मैं समझ लूंगा कि पूर्णावतार हो गया है श्री राम के द्वारा वह भी हो गया धनुष अपने आप ही भगवान राम के हाथ में चला गया दे तली गय सब कुछ संपन्न हो गया लंका विजय करके अयोध्या लौट आए तो पहला कार्य यही किया धनुष बाण गुरु वशिष्ठ के सामने रख दिया वामदेव देव वशिष्ट मुनि नायक देखे प्रभु महिधरे धनुषायक उसके बाद उनके धनुष को उठाने का वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया अब यह प्रश्न हो सकता है कि सिंहासन पर बैठते हैं तो धनुष बाँ ले बैठते हैं या फिर बिना धनुष बाँ लिए बैठते हैं इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि आप चाहे तो उनके हाथ में धनुष बाढ़ देख प्रसन्न हो अथवा चाहे तो बिना धनुष बाँढ़ के ही संतुष्ट हो जाएं। वैसे उनके हाथों में धनुष बाढ़ अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि धनुष बाँ रहेगा तो संकट पड़ने पर कम से कम हमें बचाएँगे तो सही वह भी ठीक है परंतु उनकी स्वयं की धनुष्बाण के प्रति कोई आसक्ति नहीं है उन्होंने उठा भी लिया और उसे रख भी दिया यही वह तत्व है जो पूर्ण है वह तो हर तरह से पूर्ण है प्रत्येक वर्ण में पूर्ण है प्रत्येक वर्ग में पूर्ण है इसीलिए तो आपने देख लिया ब्रह्म ने जन्म लिया तो क्षत्रीय वर्ण में जो द्वितीय वर्ण था फिर लोग गोरे रंग को कितना महत्व देते हैं परंतु यह ब्रह्म भी बना तो सांवले रंग का इसका भी अभिप्राय यही है कि इस उसका रंग चाहे गोरा हो या सांवला या चाहे अन्य कोई हो वह तो हर तरह से परिपूर्ण है पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदत्य पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यतें महाराज जनक के दरबार में परशुराम जी की दृष्टि सबसे पहले परिपूर्ण अखंड श्री राम की ओर जाती है और इसके साथ ही उन्हें सब कुछ भूल जाता है प्रत्येक कड़ी जुड़ी है लिखा है श्री राम को देखकर उनकी आंखें थक गई थकना शब्द के दो अर्थ हैं परिश्रम से कोई थक जाता है तो उसे कहते हैं थकना और यदि कोई रुक जाए तो उसके लिए भी यह थकना शब्द है यदि आंख की पुतलियाँ रुक गई तो कह देते हैं कि आंख की पुतलियाँ थक गई इसी जनकपुरी में दो व्यक्तियों की आँखें थकी हुई दोनों ही महानतम व्यक्ति है एक तो सीता जी के आंखें थकी और दूसरी परशुराम जी की आंखें थकी इस थकने का शब्द का प्रयोग दोनों के लिए किया गया पुष्प वाचिका में श्री सीता जी ने जब भगवान को देखा चकित चहु दिस सीता कह गए कि मनु चिंता जहु बिलोक मृग शावक नयने जनुत बरस कमल सित लतावोट तब सखिन लखाए श्यामल किशोर सुहाये हर से पहिचाने थके नयन रघुपति छवि देखे यह एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसकी व्याख्या सारे भक्ति और दर्शन शास्त्र एकत्र होकर ही कर सकते हैं सखियाँ श्री सीता जी को यह मान कर लाई थी कि वे अभी श्री राम से अपरिचित हैं उन्होंने अभी श्री राम को देखा नहीं है और श्री सीता जी ने भी व्यवहार में यही प्रदर्शित किया मानो वे श्री राम को जानती ही नहीं परंतु गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया वह यह था कि श्री सीता जी ने जब श्री राम को देखा तो उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो किसी ने निज निधि अपनी वस्तु को पहचान लिया हो यहाँ निधि के साथ जो निज शब्द जुड़ा हुआ है वह ध्यान देने योग्य है केवल खजाने को देखकर नहीं बल्कि निज निधि अपनी वस्तु को देखकर यह एक महानतम सूत्र है इसके द्वारा भक्त देवी जगत जननी मानो हम बालकों को भक्त की शिक्षा दे रही है क्या बोले ईश्वर का गुण सौंदर्य का वर्णन सुनने के लिए आप कथा श्रवण करते हैं श्री सीता जी ने स्नान किया पार्वती जी का पूजन किया और सखी से कथा सुनी हम लोगों को भी यही करना चाहिए कथा सुनने के पहले सरोवर में स्नान अवश्य करिए पार्वती जी का की पूजा अवश्य कीजिए और तब कथा सुनिए सरोवर में स्नान इसीलिए तो कहते हैं ताकि शरीर में कोई गंदगी हो तो धुल जाए अब मन के जिस बर्तन में या बुद्धि के जिस बर्तन में आप कथा सुनते हैं पहले उसे धो तो लीजिए कथा को यदि आप गंदे बर्तन मिलेंगे तो वह कथा भी गंदी हो जाएगी अतः पहले हम संतों के हृदय को देखें ताकि उससे हमारा अंतःकरण निर्मल हो क्योंकि संतों का हृदय ही निर्मल जल है संत हृदय जस निर्मल बारी पहले हृदय को स्वच्छ करें परंतु कथा सुनने के पहले उस निर्मल अंतकरण के साथ पहले श्रद्धा रूपा पार्वती जी की पूजा करें पार्वती जी की पूजा का क्या तात्पर्य है भवानी शंकरौ वन्दे भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिण पार्वती जी के मंदिर में उस समय जो सखी आती है वह मानो संत हैं जो भगवान के रूप और गुण का वर्णन करते हैं वर्णन सुनना अर्थात कथा सुनना और इस कथा का श्रवण का जो फल होना चाहिए वह उत्कंठा जिसका वर्णन सुना जरा उसका रूप भी तो देखूं, सो प्रभु मैं देख भरी नये उत्कंठा जागने के बाद सीता जी ने उस सखी से कहा तुम देखकर आई हो आगे आगे चलो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई यह आचार्य और गुरु का वर्णन है सीता जी स्वयं उस सखी के पीछे पीछे चलती हैं जिसने प्रभु को देखा है तो मार्गदर्शक ऐसा हो जिसने स्वयं उस सत्य का साक्षात्कार किया हो सीता जी के मन में उत्कंठा और व्याकुलता है जाने पर पता चला कि जहाँ सखी ने देखा था वहाँ राम नहीं हैं। यदि उनमें उस सखी के प्रति श्रद्धा न होती तो वे कह देती तुम तो झूठी हो व्यर्थ ही यहाँ तक ले आई तुमने कहा यहाँ राम है कहाँ है राम याद रखिए संत या गुरु यदि ऐसा कुछ कहे और लगे कि हमें तो नहीं दिख रहे हैं या अनुभव नहीं हो रहा है तो संत या गुरु के वचन को झूठा नहीं मान लेना चाहिए श्री सीता जी व्याकुल हो गई कहाँ चले गए वह व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए ही ईश्वर मानव उस समय प्रत्यक्ष नहीं हुए गोस्वामी जी ने कहा अत्यंत व्याकुल उत्कंठा के साथ वे चारों ओर दृष्टि डाल रही है दृष्टि तो हम लोग भी डालते हैं परंतु व्यक्तियों को देखने के लिए लेकिन उन्होंने ईश्वर को देखने के लिए चारों ओर देखा यदि हम दृश्य का उपयोग बहुत अधिक करेंगे तो थकान आएगी ही जब सचमुच ही श्री राम दिखे तो उनको लगा अरे ये तो मेरे अपने हैं मेरे निजी हैं यहाँ सूत्र क्या है प्रारंभ में ईश्वर अपरिचित लगता है वैसे तो वे सीता स्री, जी से अभिन्न रही हैं परंतु जब आप पहली बार उनको देखेंगे तो क्या लगेगा भगवान से पूछा गया आपके दर्शन का फल क्या है भगवान ने हंस कहा मेरे दर्शन का तो एक ही फल है क्या बोले मैं कुछ देता नहीं बस उसी का अपना जो सहज स्वरूप है मेरे दर्शन से उसी का उसे बोध हो जाता है